सुने कार्यक्रम हवा महल श्रोताओं हवा महल में आज आपको सुनवाते हैं प्रहसन एक बेचारा ललुआ लेखक के सक्सेना निर्देशक पुरुषोत्तम दार्वेकर कहते हैं जो शादी करता है वो मूर्ख और जो नहीं करता वो गधा और खैर इनमें से जो आपको मंजूर हो वो ही आप कीजिएगा जो मर्द शादी शुदा हो जाता है उसकी अपनी एक गृहस्थी बन जाती है और फिर एक परिवार हर परिवार में यथावकाश एक ललुआ आ जाता है ये कुल तारक ललुआ परिवार का सरताज बन जाता है हाँ कभी कभी सरदर्द भी बन जाया करता है इस प्रहसन के युवा दंपत्ति से मिलने एक शास्त्री जी आते हैं भला सा नाम है उनका हाँ, पंडित लाल शास्त्री। उनका भी एक ललुआ है और वही ललुआ इस प्रहसन का वास्तव में नायक है फिर भी वो इस प्रहसन में आता नहीं है और आता भी है तो परोक्ष रूप में तो मेहरबान श्री केपी सक्सेना जी के चित्रित किए इस ललुआ की आप अपने घर के लाडले ललुआ से तुलना कीजिए अगर कुछ भी समानता न हो तो आनंद है और अगर इस ललुआ की शक्लो सूरत आपके ललुआ से मिलती है तो भी परमानंद है तो चलिए श्रीमान राकेश और श्रीमती ऋचा देवी तो के परिवार में करो कोई गम न करो अरे परवाले तेरी मेहरबानिया छुट्टी के दिन की सुनहरी सुबह कॉफी का गर्मा गर्म कप उठिए तो सही है इकलौती बीवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा और एक बढ़िया सा मासूम शेर खुशी का इतना सारा राशन जिसके कोटे में आ जाए वो बोला जन्नत की क्यों में क्यों खड़ा होगा जीती रहो डार्लिंग रीचा, जीती रहो मजा आ गया किस्मत गम न करो, करोर को संवारो मेरा मातम न करो वल्लाह बड़ा प्यारा शेर है जुल्फ बर हम को संवारो मेरा मातम न करो हरा बसा है बर हम को सवारो, मेरा मातम मातम करो अरे भाई कौन किसका कर रहा है नहीं, राजेश घर में मारे गए ये छापा मार सुबह सुबह कहाँ से आ मरे सारा मूड से करके रख दिया अरे अरे सुन लेंगे तो क्या कहेंगे मोहल्ले के बुजुर्ग हैं आखिर आइए आइए शास्त्री जी आइए आए, आए, आए। <laughs> आना तो था ही बहुत। को कौन टाल सकता है <laughs> सो तो है ही पंडित जी आए को टालना बड़े कलेजे का काम है मगर आप कुछ दुखी ही दिखाई दे रहे हैं कोई दुर्घटना हो गई क्या <laughs> अरे बंधु दुख तो हमें सदा ही घोटते रहना है माँ बाप ने डिक्शनरी देखकर कर बिला ही हमारा नाम दुखघोटन घोटन शास्त्री थोड़ी रख दिया था <laughs> रही दुर्घटनाएं, अब हमारा कलेजा ट्रैफिक का चौराहा हो गया है। दुर्घटनाओं की भला क्या कमी कोई खास बात हो गई क्या पंडित जी अरे आप तो सुबुक रहे हैं कितनी नाक बह रही है ओ जुकाम ना क्या जाने दो बहू नाक का बोझ हल्का हो जाएगा इस बार तीसरे साल में दुखी हो रहा हूँ पिछले दो साल यूं ही काटे हैं लाला बाबू आखिर बात क्या है अरे ललुआ इस बार फिर दगा दे गया राम, भाग निकला क्या नहीं, नहीं। सो बात नहीं है बहू भाग निकलता तो बोझ हल्का हो जाता हा, मैं पंडितायन को तसली देकर चुप करा देता कि भाग्यवान रोमत अभी घर में पाँच पाँच आदू बुखारे और हैं दरअसल वो पापी इस बार फिर इंटर में डुबकी लगा गया। ओहो! तो इसमें दुखी क्यों होते हैं लाल जी। दो तीन बार और डुबकी लगाएगा, फिर से बार हो जाएगा। हाँ? <laughs> समझ समझ कर पढ़ रहा है हर साल जल्दी जल्दी पास होते रहने से लड़का कमजोर हो जाता है ठीक उसी तरह जैसे हर साल शिशु जन्ने से पत्नी की हेल्थ और पति की वेल्थ कमजोर हो जाती हो रहो ना। आ, सो तो ठीक है लाला बाबू पर नास पीटे की उम्र बढ़ती जा रही है ऐसे ही हर दिमाग मजबूत करता रहा तो निगोड़ा अपने नाती पोतों के साथ इंटर का फॉर्म भरेगा क्या? <laughs> मुशे देखी हैं कम वक्त की कहा जा रही है कहीं नहीं जा रही हैं। नाक, है। नाक के नीचे पुख्ता जमी नाक के नीचे पुख्ता जमी है क्या क्या फैशन निकाल रहा है उठाई गिरा मूछें नीचे की पृथ्वी की ओर लटकानी शुरू कर दी लगता है घड़ी में सात बजकर पच्चीस मिनट हो रहे हैं लाला बाबू पंडित <laughs> जी ये सब नया है वो नया सोचता है वो नया पहनता है नए ढंग की मूछें रखता है हुँ। हुँ। ये नया है हम तो जैसे मोहन जोदाड़ो की खुदाई में से निकले थे अरे धन्य से पहली बार मिडिल लांग गए थे हम और ये हमारे कुलतारक हैं है तीन साल से इंटरमेट चिमटा गाड़े बैठे ललुआ है कहा पंडित जी आपने उसे डांटा तो नहीं अजी डांटे मेरी जूती शान से फेल होकर लौटे तो तेरह मिनट महातारी के पास बैठे टसवे बहाते रहे ढाई ढाई तो लेके आंसू निकाल चुके तो बोले मैं नदी में डूबने जा रहा हूँ हमने डांट दिया काहे बिलाजे नदी का पानी गंदा करने जा रहा है फिर लोजी उसकी माता जी ने हमें डांट दिया जैसे हम ही फेल होकर लौटे थे बस उस घावड़ का दिल पसीट गया और झट तीन रुपए गार्ड से खोल के बोली जा बेटा बाईस को देख के गम गलत करा आपने उससे पूछा नहीं कि कौन सा पेपर बिगड़ गया आखिर फेल होने का कोई कारण तो होगा अजी उसकी मातारी ने पूछा तो बोला कि बप्पा ने चाकू खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए थे अब कोई पूछे भला भलाउ घाम के हालात कि भाई तुझे चाकू का क्या करना है इम्तहान देना है या कटहल बेचना है आप नहीं समझे पंडित जी चाकू मेज आरोप रखा जाता है, है? बहू ये क्या कोई नया शगुन है कि मेज पर लोहा रख के पर्चा हल करना पड़ता है भाई ऐसा ही था तो घर से चिमटा या सरोता ले जाता हमारे टाइम में लड़के लड्डू खा के जाया कर ये बात नहीं है पंडित जी तो मेज पर चाकू गड़ा रहने से जरा <coughs> हिम्मत बनी रहती हाड़ में गई हिम्मत अरे ऐसा ही डरपोक था तो मुझसे कहता मैं दो लठाए तो एक कुत्ता साथ कर देता और बड़ी भारी लंका जीतनी थी जो हिम्मत टूट रही थी पुरा न मानिएगा पंडित जी लगता है आपने उसकी पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दिया हर विद्यार्थी की कुछ जरूरत लो जी लाला बाबू भली कही अरे भगवान जानता है कि क्या कुछ नहीं किया हमने उस बटेरे की एक एक मांग पूरी की है एक बार बोला रेडियो बिना मैथ समझ में नहीं आती ला दिया अच्छा फिर कहने लगा जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए फिल्मी मैगजीनें होना जरूरी हैं। फिल्मी मैगजीनें भी ले सारी वीकली मंथली बांधी के ले भाई जनरल नॉलेज बढ़ा ले अच्छा फिर बोला लाला बाबू कि हिस्ट्री हजम करने के लिए कोल्ड ड्रिंक जरूरी है अच्छा लेमन शर्बत का बंदोबस्त कर दिया नई मांग शुरू हुई की जोग्राफिया समझने के लिए भारत यात्रा जरूरी है अच्छा चलो भाई ये भी ठीक रहा टिकट कटवा दिया तीन बंबई हो आया वो तीन बार फिर एक दिन लाला बाबू वो अपनी महतारी से बोला कि अंग्रेजी ठीक करने के लिए इंग्लिश मूवी देखना जरूरी है सिनेमा देखना हाँ अरे मैंने कहा जा बाबा हर इतवार के इतवार हो आया कर अच्छा अरे हिंदी के लिए निगोड़ा, सैकड़ों जासूसी नाविल ले आया मैंने फिर भी सोचा चलो ठीक है साहित्य मजबूत कर रहा है बड़ी सेवा अरे फिर भी चुकंदर डुबकी मार गया लाला बाबू अब बोलो हाँ हा हा हाहा पंडित जी आपका त्याग हर गार्जियन के लिए जीती जागती मिसाल है <laughs> पर को कौन डाल सकता है हो सकता है पंडित जी कि दोखे से रोल नंबर छपने से रह गया हो? हाँ हाँ बहू एक इसी से तो दुश्मनी है छापा खाने वालों को <laughs> अजीब बगल के मुंशी चुनौती राम का छोकरा भी तो है मार्किन का पजामा पहन के और सत्तू फाक के अव्वल डिवीजन में साफ निकल गया और ये हमारे हाथों में आइसक्रीम चाट गए टुड़क हो गए लाला बाबू अब बोलो क्या इरादा है मेरा आग आग बस डबल एम करने का इरादा है इस बार इतिहास से करूंगा इंग्लिश से कर लूंगा और <laughs> अज्जी वे आपके बारे में नहीं ललुआ के भविष्य के बारे में पूछ रहे हैं <laughs> पूछो खेत की हा के खलिहानी ललुआ का फ्यूचर ललुआ का फ्यूचर एकदम ब्राइट है खाक ब्राइट है अजी इसी ब्राइट ब्राइट में नामा ने मेरी सारी वोल्टेज खत्म कर दी साल भर निगोड़ा खूब चमक पालिश बनाए रखता है नौबत आ गई है लाला बाबू अब समझ में नहीं आता आखिर क्या करना चाहिए मैं ये पूछना चाहता की तुम्हारी क्या राय है आ, मेरा ख्याल है हाँ। की ललुआ को आ, ताजी हवा की सख्त जरूरत है हवा की जरूरत है क्या कहते हैं आप क्या वो भी कोई साइकिल है कि चार पंप हवा भर नहीं, नहीं समझे आप? और इंसान के अंदर ताजी हवा ना होने से दिमाग को जंग लग जाती है। आप, आपको बहुत जुकाम हो गया आप एक बार जमूरे एक को फिर ताल ठोकने दीजिए उसके लिए एक स्कूटर खरीद दीजिए भली कही भाई भली कही लाला बाबू खरीदने को तो मैं उसके लिए स्कूटर क्या रेल का इंजन खरीद दूं पर तो उससे फायदा हम्म हर जगह फायदा नुकसान नहीं सोचा जाता पंडित जी आप लड़के का करियर बना रहे हैं या प्याज बेच रहे हैं हु? स्कूटर पर घूमे फिरेगा ताजी हवा लगेगी ज्ञान बढ़ेगा अगले साल स्कूटर ने चाहा तो क्या आई मीन भगवान ने चाह तो पूरी रफ्तार से छह लांग कर बीए में आ जाएगा अच्छा चलो जी ये भी कर देखेंगे मेरे बाप ने मुझे मिडिल तक बैल गाड़ी पे नहीं बैठने दिया था लाला बाबू आप कहते हैं कि बेटा के नीचे स्कूटर चाहिए प्रभु की माया अच्छा लाला बाबू पर ये भी कर देखते हैं अच्छा बाबू मैं हैं चलू है वाह रे शास्त्री जी और वाह ललुहा अरे आप क्या सोच रहे हैं हुँ? सोच रहा हूँ कि हमारे मुल्क में कितने माँ बाप ऐसे हैं जो रेडियो बंबई स्कूटर वगैरह की सुविधा दे सकते हैं उनके बच्चे आखिर कैसे पास हो जाते हैं? हमारे माँ बाप ने इतना कुछ किया होता तो अपना ही नहीं पड़ोसियों तक का मकान बेच डालते और फिर भी आप इंटर पास नहीं कर पाते रिचा जी आप जैसी खूबसूरत चीज के साथ हमारी शादी भी ना हो पाती लगे बनानी। तुम्हारे जैसे शैतान लोग तो ललुआ ही रह गए होते तो अच्छा था एक बेचारा ललुआ के.पी. सक्सेना का लिखा ये प्रहसन अभी आप सुन रहे थे निर्देशक थे पुरुषोत्तम दार्वेकर अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है